आज 13 अप्रैल 2017 गुरुवार का दिवस है और आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज से हम स्पंदिका का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और स्पंदकारिका का यह हमारा आश्रम का दूसरा चक्र है पहले एक बार हम एक बरस तक स्पंदकिका पर चर्चा कर चुके हैं पर वो कहें 2012 की बात है आप में से कई लोग जो नए जुड़े हैं वो भी उस समय उपलब्ध नहीं थे और वैसे जो हैं भी जो उपलब्ध थे भी उनके लिए भी एक अच्छा डिवीजन है क्योंकि स्पंदकारिका एक स्तंभ है काश्मी शिव दर्शन का हम इसके दो स्तंभ हैं मूलता एक है शिवसूत्र और यह है दूसरी स्पंदकारिका स्पंदकारिका का दूसरा नाम है शक्ति सूत्र या नहीं सूत्र और शक्ति सूत्र दोनों मिलके एक हमारी पूर्ण जो पूर्णता है ज्ञान की जानकारी की वो हमको दोनों को पढ़ने से या दोनों को समझने से मिलती है इसका छोटा सा जो ऐतिहासिक महत्व है वो मैं आपको शुरू में बता दूँ कि शिव सूत्र जो काश्मी शिव दर्शन यात्रीक दर्शन जिसका उद्धार हुआ था वो बताते हैं कि सातवीं शताब्दी में एक वसुगुप्त नाम का ब्राह्मण था उसे स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उसे बोला कि तुम पहाड़ पर जाओ उन्होंने पहाड़ का नाम बताया गुफा का नाम बताया कि वहां पर जाके तुमको एक शिलालेख मिलेगा वो वहां पर गया तो वसुगुप्त नामक ब्राह्मण उस शिला को जब देखता है तो ऐसा उसे प्रतीत होता है कि ये शिलालेख इसके पिछले भाग में रखे हैं तो वो जैसे ही उसका स्पर्श करता है वो शिला पलट जाती है और उस पर वो शिलालेख में शिव सूत्र अंकित थे उन शिव सूत्रों को अंतर प्रेरणा से भगवान शंकर ने स्वयं उसे समझाया कि शिवसूत्र क्या है जब उन्होंने उसको समझा तो उन्होंने आदेश दिया स्वप्न में ही कि तुम्हें यह शिवसूत्र स्वयं समझने हैं और अपने शिष्यों को समझाने हैं तो वसुगुप्त ने अपने मुख्य जो शिष्य थे उसमें एक भट्ट कल्लट थे जो सबसे प्रमुख शिष्य थे उन्होंने उस भट्ट कल्लट को शिवसूत्र का ज्ञान दिया सबसे पहले शिवसूत्र का ज्ञान भट्ट कल्लट को दिया उन्होंने खुद समझे और उनको भट्ट को समझे भट्ट कल्लट को समझाया उसके बाद में इन दोनों ने स्पंद सूत्र लिखे वही अंतर प्रेरणा से अब इस बारे में संशय है कि वो भट्ट कलट ने लिखे या वसुगुप्त न ली इसके बारे में इतिहासकारों को काफ़ी उसमें विवेचना क्योंकि उसमें जो भट्ट का साहित्य मिलता है उसमें वो कहते हैं कि मुझे स्पंद का ज्ञान वसुदेव गुरुदेव से मिला है ना और यह स्पष्ट नहीं है कि वो सूत्र बनने के बाद मिला या ज्ञान मिला और उसके उन्होंने फिर सूत्र बनाए लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस गुरुशिष्य परम्परा से हमें ये शक्ति सूत्र भी प्राप्त हो तो सूत्र के बराबर की जो एक साहित्य है हमारे पास काश्मीर शिव दर्शन में वो है शक्ति सूत्र या स्पंद सूत्र इन स्पंद में इक्यावन कारिकाएँ हैं इक्यावन सूत्र हैं या इक्यावन श्लोक है, या इक्यावन मंत्र कह सकते हैं तो इन इक्यावन कारिकाओं में पूर्ण सृष्टि के स्वरूप उसके उद्भव और उसके मेंटेनेंस या उसके पालन और उसके संवहन इन सबका शक्ति के दृष्टिकोण से वर्णन है यानी समस्त शिव सूत्र के अलावा ये जो शक्ति सूत्र है ये समस्त ब्रह्मांड का विवेचन करता है तो ये शक्ति सूत्र या स्पंदकारी का इसमें तीन चैप्टर हैं तीन भागों में विभक्त है हर चैप्टर को निश्चंद बोलते हैं तो इसमें तीन निश्चंद हैं पहला है स्वरूप निश्चंद जिसको अपन अध्ययन शुरू करेंगे दूसरा है सहज विद्योदय और तीसरा चैप्टर है विमोति स्पंद इस तरह ये तीन निश्चंद या तीन चैप्टर हैं इसमें और इन तीन चैप्टरों में या तीन निषन्दों में जैसे कि हम शिवसूत्र को पढ़ते हैं उसके भी तीन चैप्टर हैं शाम्भपाय शातोपाय और आणवोपाय ऐसे इसके तीन चैप्टर हैं स्वरूप निषेंद सहज विद्योदय और विभूति स्पन्द ये तीन इसके चैप्टर हैं और इन तीन चैप्टर्स के अंदर ये समस्त ब्रह्मांड की शक्ति ब्रह्मांड का स्वरूप और वो शक्ति कैसे कार्य करती उस सबका वर्णन है और तदंतर वर्णन है कि ऋषि संत योगी कैसे होते हैं कैसे विभिन्न उनके स्वरूप में उसका भी वर्णन है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही काश्मीर शिव दर्शन की सबसे विशिष्ट ग्रंथावली में से एक है शिव सूत्र के अलावा स्पंदकारिका तो स्पंदकारिका का वर्णन हम लोग अगर जब पढ़ें ध्यान से अगर उसको समझेंगे तो काश में का मर्म समझ में आएगा इसका हृदय समझ में आएगा क्योंकि पहले हमने अभी जब शिवसूत्र और स्पंदकार्य का पहले पढ़ी थी परमार्थसार पढ़ा था पराप्रवेशी का पढ़ा था उसके बाद में हमने गीता श्रीमद्भागवत गीता जो गीतार्थ संग्रह के रूप में पढ़ा थे विज्ञान घरों पढ़ा बीच में हमने ईशावाद उपनिषद कुछ समय पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ा था और हम वापस मूल अपने शिव सूत्र पर आ रहे हैं सबसे पहले हम कुछ बातों के जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लें कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है काश्मी शिव दर्शन के अनुसार भी जो वो तो सैकड़ों वर्षों से कह रहा है ये बात और विज्ञान के अनुसार भी कि ब्रह्मांड एक इकाई है जैसे कार एक इकाई है उसके टुकड़े में से कोई भी कार नहीं है लेकिन जब वो आपस में तालमेल से चलती है कॉपरेशन से काम करती है तो वो एक कार बन जाती है ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है एक इकाई है और वो तालमेल से चल रहा है और उस तालमेल का ही नाम उस तालमेल को ही एक नृत्य है जिसको हम नटराज का नृत्य बोलते हैं और वही नृत्य पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है इस बात को ऋषि कहता आए हैं और आज विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड का संचालन एक नृत्य की तरह हो रहा है ब्रह्मांड एक नृत्य की तरह संचालित हो रहा है और नृत्य कब हो सकता है जब तालमेल हो अन्यथा शोरगुल हो जाता है। नृत्य और संगीत की सबसे बड़ी जो पहचान है वो है तालमेल या नहीं एक दूसरे पर आधारित होना आपके पैर की थाप घुंग की आवाज़ ढोल की आवाज़ या किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज़ आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती तालमेल से चलती अन्यथा फिर वो शोर हो जाता है तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात हमको भी जो इस ज्ञान से सीखने को मिलती है वो है कि तालमेल से ज़िंदगी को चलाया जाए ज़िंदगी को शोर नहीं बनाया जाए जिंदगी को नृत्य बनाया जाए जैसे हम अपने व्यवसाय में भी एक तालमेल को जगह दे सकते हैं एक मैं उदाहरण बताऊं आपको कि जैसे एक मरीज़ को दवाई लिखी गई, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, उसको सुबह लेना है अगर वो किसी दिन सुबह आठ बजे लेता है किसी दिन दस बजे लेता है किसी दिन भूल जाता है किसी दिन शाम को याद आती तो लेता है किसी दिन नहीं लेता है तो ये दवाई उसके शरीर के साथ में शोरगुल करेगी क्योंकि तालमेल संभव ही नहीं है शरीर के अंदर एक सर्केरियन रिदम होती है जिसको दैनिक रिदम या दैनिक लय बोलते हैं तो जो 24 घंटे में हमारे शरीर समय पर नींद आती है समय पर भूख लगती है समय पर उत्साह आता है समय पर सुस्ती आती है हमारे शरीर में चौबीसों घंटे में एक लय बनी रहती है और उसी लय के साथ में जब ये गोली जुड़ जाती है तो ये गोली भी उसी लय का एक हिस्सा बन जाती है जैसे हम तीन वाद्य यंत्रों के साथ में नृत्य कर रहे हैं फिर एक चौथा वाद्य यंत्र आ जाता है और वह अपने सुर अलग चलाएगा तो ये सारा नृत्य बिगड़ जाएगा लेकिन वो भी उसके साथ तालमेल बिठाएगा तो वो नृत्य और आनंद से चलेगा तीन के बजे चार वाद्य यंत्रों से चलेगा ऐसे ही जब हम शरीर को किसी दवाई से आक्रांत करते हैं तो वो भी एक नृत्य होना चाहिए ये तो एक उदाहरण है लेकिन हमारे दिनचर्या में अगर नृत्य हो हमारे विचारों में नृत्य हो हमारे दिनचर्या में हो हमारे कर्मों में नृत्य हो तो हम जिंदगी को शिव की तरह जी सकते हैं और जब ये शोरगुल हो जाता है बिल्कुल अनसर्टन लाइफ जीवन में मात्र कभी हम दो बजे खाना खा रहे हैं कभी चार बजे खा रहे हैं कभी खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं तो फिर ये जीवन शोरगुल बन जाता है तो जीवन को हम शोरगुल न बनाते हुए जीवन को शिव का नृत्य बनाएं ये इसका सबसे पहला संदेश शिव का स्वरूप अहम विमर्शात्मक और प्रकाश और विमर्श इसके दो आस्पेक्ट हैं यानी दो पहलू हैं जैसे एक सिक्के को लें सिक्के कितना है एक हम क्या उसका एक हिस्सा अलग कर दो तो संभव नहीं है दोनों हिस्से साथ में रहेंगे ऐसे ही शिव को और शक्ति को कभी भी अलग करना संभव नहीं है ऐसे ही प्रकाश को और विमर्श को अलग करना संभव नहीं है ये दोनों एक दूसरे पर आधारित सत्य तो अंतिम सत्य तो यहाँ तक समझ में आएगा कि संसार में कुछ भी अलग करना संभव नहीं क्योंकि अलग करने का मतलब होता है दूर ले जाना एक यूनिट के अंदर से दूर कहाँ ले जाएंगे दूर तो तब हो जब दो यूनिट हो तो एक यूनिट में से निकाल के हम दूसरी यूनिट में डाल दें एक कार का पहिया दूसरी कार में लगा दें लेकिन यहाँ तो एक ही कार है संसार में जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं ब्रह्मांड बोलते हैं तो उसमें से अलग करना तो कुछ भी संभव नहीं तो शिव और शक्ति एक रूप है एक सार है और वैसे ही प्रकाश और विमर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि हम प्रकाश किसको बोलते हैं और विमर्श किसको बोलते हैं प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व प्रकाश का मतलब होता है एग्जिस्टेंस जो कुछ भी अस्तित्व है वो शिव का प्रकाश पहलू है जो कुछ भी अस्तित्व तो, चाहे वो एक पत्थर हो चाहे एक कुत्ता हो बिल्ली हो इंसान हो मकान हो सूर्य चंद्रमा नदी नाले झरने जो कुछ भी है चाहे कुछ भी नाम ले लो आप चाहे विचार भूतकाल भविष्यकाल संभव असंभव जो कुछ भी नाम ले लो आप वो सब कुछ प्रकाश जो कुछ भी अस्तित्व तो में है वो प्रकाश और इस अस्तित्व में अगर विमर्श नहीं है आप एक कल्पना करो कि पूरे ब्रह्मांड में फूल हैं पौधे हैं झरने हैं बड़ा सुंदर सा माहौल है लेकिन उसको देखने वाला एक भी नहीं एक भी उसका भोक्ता या दर्शक नहीं है किसी को भी उससे सरोकार नहीं है तो आप ये भी कैसे कहेंगे कि ये है आप ये भी कैसे कहेंगे कि ये है क्योंकि इसके होने या न होने के पीछे एक विमर्श होना जरूरी है एक आनंद लेने वाला जरूरी है जो कहेगा कि हाँ माहौल खूबसूरत है आनंद आ गया इस माहौल को देख के या दृश्यावली बड़ी खूबसूरत है लेकिन एक खूबसूरती कहाँ है वो विमर्श में है उसके अंदर क्योंकि बाहर होती तो वो अपने आप में ही खूबसूरत होती लेकिन ये खूबसूरती बाहर कोई मायना नहीं रखती इसलिए मायना नहीं रखती कि जब तक वो खूबसूरती किसी के हृदय में वो खूबसूरती को उद्घाटित नहीं करती तब तक वो अपने आप में कोई मायना नहीं रखती तो ब्रह्मांड कितना भी बड़ा बना हो वो जड़ है उसके अंदर जब एक चेतन तत्व आता है जब उस ब्रह्मांड के खूबसूरती का आनंद लेता है या उस संगीत को सुनता है तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती संगीत हमारे भीतर है सौंदर्य हमारे भीतर है ये तो उद्दीपन मात्र उस सौंदर्य को उद्घाटित करने के कारक है तो जब हमारे भीतर का सौंदर्य उद्घाटित होता है क्षण भर के लिए क्योंकि हमारे सौंदर्य छिपा हुआ है हमारे सीमित अस्तित्व के कारण वो सौंदर्य छिपा हुआ है लेकिन वो सौंदर्य जब उद्घाटित होता है तो उस तो जिस कारण से उद्घाटित होता है हम उस कारण को सुंदर समझ लेते हैं कि ये सुंदर है अगर हमको कोई चीज़ सुंदर दिखाई देती है हम कहते हैं सुंदर है क्योंकि उसने हमारे भीतर की सुंदरता को उजागर कर दिया सत्य में सुंदरता बाहर नहीं सुंदरता हमारे भीतर आनंद हमारे भीतर है संगीत हमारे अंदर है नृत्य हमारे अंदर है तो जीवन को नृत्य तभी हम बना सकते हैं जब आपने भीतर के नृत्य से उसको तालमेल करके जिए विमर्श का मतलब होता है अपने आप को तोलना अपने आप को जानना और ये विमर्श हमारे और शिव के विमर्श में एक फर्क है हम जब अपने आप को जानते हैं तो हम अपने आप को चमड़ी के भीतर समझते हैं कि हम ये हैं कि हमारा ये नाम है ये हमारा गांव है ये हमारी उम्र है ये हमारा ज्ञान है ये हमारी पढ़ाई है ये हमारी दौलत है हमारा पैसा है ये हमारा मकान है ये हमारे रिश्तेदार हैं ये हमारे मित्र हैं हमारे दुश्मन हैं यानी इस शरीर के संदर्भ लेके हम सारे पहचानों को उजागर करते हैं कि मैं वो हूँ जो इसका बेटा हूँ मैं वो हूँ जो इसका बाप हूँ मैं वो हूँ जो इसका पति हूँ मैं वो हूँ जो इस गांव का डॉक्टर मैं वो हूँ जो तो मेरा इस वातावरण के सापेक्ष जो परिचय है इस शरीर के अंदर वो मेरा सीमित विमर्श है और वो परिचय शिव का जब शिव सोचता है कि मैं क्या हूँ तो इस समस्त ब्रह्मांड को वो अपना विकास जानता है कि मैं ये हूँ इस समस्त ब्रह्मांड में हूँ क्योंकि उसने अपने अस्तित्व से उसको प्रकाशित किया है अपने अस्तित्व उसको बनाया है तो उसके लिए वो पराया नहीं है जैसे आप आपके हाथ को स्वयं का समझते हो आपके सिर को खुद का समझते हो पेड़ को खुद को समझते हो कि ये मेरा हिस्सा है ऐसे वो शिव इस ब्रह्मांड को अपना हिस्सा समझता जानता है कि मैं हूँ तो ये उसका शुद्ध विमर्श तो जो विमर्श है या विमर्श करने की शक्ति है उसको हम सामान्य समझाने के लिए सामान्य भाषा में बोलते हैं मां, दुर्गा चंडी काश्मी शिव दर्शन उसको बोलता है स्वातंत्र विमर्श ही स्वातंत्र आप कहेंगे हम शिव के छोटे संस्करण हैं एक बूंद है वो समुद्र है तो हम एक बूंद है, लेकिन हैं तो शिव ही क्योंकि समुद्र में से एक बूंद ले आओ तो भी वो समुद्र ही है एक बूंद समुद्र से अलग कुछ नहीं है उसमें जितना प्रतिशत नमक है उसमें उसमें भी उतना ही प्रतिशत नमक है उस बूंद में भी उस बूंद के सारे गुणधर्म समुद्र के ही हैं सिवाय इसके कि वो महास्वतंत्र है और ये एक बूंद एक शीशी में बंद है ऐसे ही हम भी एक बूंद हैं तो हमें हम भी शिवत्वता है ही हम ये नहीं भूल जाए कि हम में शिवत्वता है ही नहीं कैसे क्या हम में स्वातंत्र है यह प्रश्न अब विज्ञान भी पूछता है पहले एक स्थिति थी जब यह प्रश्न मात्र ऋषिगण चिंतन करते थे कि हम में स्वातंत्र है या नहीं अब विज्ञान भी करता है क्यों कि उनकी गणनाओं में बुरी तरह से खोट आने लगी उन्होंने जब गणनाएं की तो जब तक उस गणक को नहीं जोड़ा जिसने जो गणना कर रहा था जब तक गणनाएं गलत साबित हो रही थी इस बात को हम फिर से कभी समझेंगे विस्तार से जो कांटम्भ होती की है लेकिन ये सत्य है कि हम अपने आप को अलग करके प्रेक्षक नहीं बन सकते ऑब्जर्वर या दर्शक नहीं बन सकते कि खाली हम तो देखेंगे और हम हिस्सा नहीं लेंगे जैसे कि हम दर्शक दीर्गा में बैठे हैं खेल चल रहा है और हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं ऐसा नहीं हम सब के सब खिलाड़ी हैं हमको सबके सबको अपना अपना हिस्सा करना ही है हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम खाली दर्शक हैं तो हम में फिर स्वातंत्र कौन सा है प्रश्न उठता है कि हम में स्वतंत्र कैसा है और क्या हम उस स्वातंत्र का उपयोग करते हैं ये ब्रह्मांड जो बना है तो शिव ने अपने स्वातंत्र से बनाया है तो क्या हम भी कुछ बना सकते हैं अभी हम साढ़े आठ से नौ के बीच में अभिनव गुप्त पादाचार्य की ए, किताब मतलब उनके साहित्य पर आधारित एक किताब का वाचन कर रहे थे उसमें एक वाक्य आया था कि हर काव्य का प्रजापति कवि होता है प्रजापति क्या है प्रजापति वो है जनक है जो प्रजा को उत्पन्न करता है जो प्रजा को जन्म देता है जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा हमारे जो वर्तमान में जो सर्ग है जो ब्रह्मांड है उसका प्रजापति ब्रह्मा है जिन्होंने इस संसार जन्म। ब्रह्मा अलग है और ब्रह्मा तो एक ब्रह्मा की तुलना में एक छोटी सी रचना है और उ, उ, कहीं के लिए रचना दी वो ताकि तुम इस संसार को चलाओ ये पौराणिक बात है लेकिन उसमें महत्व है बात में कि प्रजापति का मतलब होता है कि उत्पन्न करने वाला उसको तात्कालिक रूप से ये अधिकार दिया गया कि तुम रचना करो ब्रह्मांड की रचना करो उसके नियम बनाओ और उसको चलाओ तो प्रजापति वो है जो जन्म देता है तो कविता को जन्म को किसने दिया कवि ने इसलिए कवि उसका प्रजापति है हम ब्रह्मांड को भले न बना पा रहे हों इस सीमित शरीर में रहते हुए लेकिन हम फिर भी रचनाकार हो सकते हैं जैसे वो महान रचनाकार है तो हम छोटे रचनाकार हो सकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है हम एक कविता बना सकते हैं, एक मटका बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, एक संगीत का सर्जन कर सकते हैं। तो ये सब जितनी कलाएँ हैं जितने भी हमारे क्रिएशंस हैं ये सब के सब हमारे स्वातंत्र के परिणाम हैं हमारे स्वतंत्र को हमको समझें कि क्योंकि हमारा स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र नहीं है हम ब्रह्मांड को नहीं मना सकते लेकिन सीमित स्वातंत्र हमारे पास है क्योंकि हम समुद्र की बूंद हैं हमारे पास भी सीमित स्वातंत्र है वो स्वतंत्र कैसा है आज हम कार चला रहे हैं और हमको मालूम है कि इस चौराहे पर जाके दहीने मुड़ना है हमको इंदौर की तरफ जाना है लेकिन हम पोचते पोचते अंतिम क्षण में आगा आ जाता है कि नहीं नहीं इधर कुछ काम है पहले वो करेंगे फिर जाएंगे तो हम स्वतंत्र गाड़ी को उधर मोड़ लेंगे बजाय उधर जाने का हम इधर चले गए आपको तो लगेगा ये कोई बात हुई कि आध्यात्म में पढ़ने लायक कोई बात तो नहीं दिखती इसमें। लेकिन है क्योंकि आप प्रडिक्शन नहीं कर सकता कोई मैंने यहाँ बोल के गया था कोई इंदौर जा रहा हूँ तो कोई भी समझेगा कि धामनोद के चौराहे से दहीने टर्न होगा लेकिन मैं वहाँ पर बाएं टर्न होगा आपके सारे प्रडिक्शन गलत साबित होता हो गया क्योंकि मुझमें एक स्वतंत्र है जो मैं तय करूं कि मैं क्या करूं। वही स्वातंत्र सारी गणनाओं को गलत साबित कर देता है वही स्वातंत्र है जो समस्त गणनाएं गलत साबित हो जाती हैं क्योंकि चाहे जितना गणित लगा लो कि इस तरीके से जाएगा लेकिन मैं तो इस तरीके से चला गया और वो सारी गणनाएँ अलग हो गई ये मोटे तौर पर समझने की बात है हमारी ताकि हम आगे चल के वो क्वांटम भौतिकों को भी थोड़ा सा समझ सके क्योंकि जब तक हम उसकी मर्म को नहीं समझेंगे उदाहरणों से तब तक हम उस बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे तो सीमित स्वातंत्र हमारे पास भी है और शिव के पास पूर्ण स्वातंत्र है अब पूर्ण स्वातंत्र क्या होता है जब शिव इच्छा करता है ये इच्छा और हमारी इच्छा में फ़र्क है हमारी इच्छा का नाम होता है कामना हम किसी चीज़ को अधूरा समझते हैं उसको पूर्ण करना चाहते हैं जैसे हम गरीब हैं तो पैसे की कामना करते हैं तो ये हमारी इच्छा है कि हमको पैसा मिल जाए वास्तव में हमारी कामना है यहाँ पर जब हम शिवशास्त्र पढ़ते हैं तो इच्छा का मतलब बहुत विशिष्ट इच्छा कोई कामनापरक इच्छा नहीं है ये उसका रिक्रिएशन है यानी उसका मनोरंजन है जैसे कि एक बार बताओ एक बच्चा साल भर का समुद्र किनारे बैठा है रेत का धरोधा बनाता है अपना पैर अंदर रखता है धरोधा बनाता है फिर पैर निकालता है गुफा की तरह बन जाता है उसको बड़ा मज़ा आता है फिर उसको बिगाड़ देता फिर से बनाता है क्या उसमें उसका कोई प्रयोजन है क्या उससे वो धन कमाता है क्या उसमें कोई स्थायित्व है मात्र उसका मनोरंजन है ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक शिव का मनोरंजन है वो बनाता है उसको अपने में समेट लेता है फिर बनाता है फिर समेट लेता है इस बीच में जो समय गुजरता है वो हमको लगता है अरबों वर्ष का पर उसके लिए तो क्षण भर है क्योंकि समय तो सापेक्ष है समय की कोई एब्सोल्यूट स्केल नहीं समय तो एक सापेक्षिक अवधारणा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है तो शिव जो ब्रह्मांड को बनाता है वह अपने आप से बनाता है क्योंकि उसके लिए कोई मटेरियल कॉज नहीं होता कि रेत है तो धरोधा बना दे वो रेत भी खुद है और वो धरोधा भी खुद है और उसको बनाने वाला भी खुद है निर्माता भी वही है निर्मित भी वही है और निर्माण का कारण भी वही है इस तरह से जब हमारी विचारधारा परिपक्व होगी और हमें समझेंगे कि ब्रह्मांड में सिवा उसके कुछ नहीं है लेकिन उसके दो एस्पेक्ट को हम समझें समझने के लिए दो एस्पेक्ट हैं यानी समझने के लिए दो पहलू हैं कि प्रकाश अस्तित्व विमर्श यानी उसका ज्ञान जैसे एक खम्भा है ये अस्तित्व में है लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मैं खम्भा हूँ और हरिहर त्रिकाश्रम में खड़ा हूँ क्योंकि इसमें अभी विमर्श माया के अधीन है पूरी तरह से आच्छादित है माया से विमर्श शून्यतम है इसका कारण हमने पिछली बार पढ़ा था पिछली बार हमने पढ़ा था कि इसके पास अन्नमय शरीर तो है लेकिन सूक्ष्म शरीर की कमी है इसलिए वो विमर्श नहीं कर सकता इसके पास खाली अन्नमय अन्नमय शरीर है उसके बाद जो मनोमय विज्ञानमय ये सब शरीर उसके पास नहीं प्राणमय मनोमय विज्ञानमय शरीर नहीं है सीधे सीधे उसके पास अन्नमय शरीर है इसलिए वो विमर्श नहीं कर सकता तो ये विमर्श ना, ना कर सके वो जड़ है जिसके पास खाली अन्नमय शरीर है जो विमर्श नहीं कर सके कि मैं कौन हूँ और जो विमर्श कर सके वो चेतन है जो ये चिंतन कर सके ये समझ सके कि मैं कौन हूँ वो चेतन है उसके पास स्वातंत्र की बढ़ोतरी हो जाती जो जितना विमर्श कर सकता है उसका स्वतंत्र उतना प्रबल होता है शिव पूर्ण विमर्श कर सकते पूरे ब्रह्मांड को अपने अंग के रूप में जानते हैं इसलिए उनका स्वतंत्र पूर्ण है वो पूर्ण स्वतंत्र है अब वो जैसे ही इच्छा करते हैं वो चीज संपन्न हो जाती उसमें कोई करना नहीं पड़ता जैसे मैंने इच्छा करी कि मैं कार लाऊ तो मुझे उसके पहले धन इकट्ठा करना पड़ेगा फिर कार बेचने वाले से बात करना पड़ेगी फिर उसके बाद में कार बुक करना पड़ेगी उसको लाना पड़ेगा लाइसेंस बनाना पड़ेगा यानी उसकी एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम क्रमबद्ध क्रिया या क्रमबद्ध कार्य लेकिन शिव के पास अक्रम कार्य है वो जैसे ही इच्छा करता है वो चीज संपन्न हो जाती है उसमें किसी क्रम के अधीन नहीं और यही जो अभिलक्षण है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही अभिलक्षण है स्वातंत्र का कि वो अक्रम कार्य करने में सक्षम है किसी क्रम का अधीन नहीं है अधीनता कब आती है और स्वातंत्र कब होता है हम आचित्र समझ सकते हैं कि जब कोई विरोधी शक्ति होती है तो आधीनता आती है, जैसे मैं जाना चाहूँ और कोई मेरा हाथ पकड़ ले और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा लेकिन अगर संसार की समस्त शक्तियां मेरे अधीन है तो फिर मेरा विरोध कौन कर सकता कोई विरोध कर ही नहीं सकता शक्ति का आदि स्रोत समस्त शक्तियों का चाहे जिस शक्ति से आज पंखा चल रहा है जिस शक्ति से मैं बोल रहा हूं जिस शक्ति से ये हवा चल रही है जिस शक्ति से हमको ये संसार चलता हुआ सा प्रतीत होता है स्पंदन करता हुआ प्रतीत होता है ये लगदग झांकी जो चल रही है इस सब कुछ शक्ति का मूल स्रोत अगर हम इसको अनुसंधान करें तो पाएंगे कि वही स्वतंत्र से ही ये सब कुछ आया है और जब ये स्वातंत्र से आया है तो मूल स्वतंत्र के स्थान पर ये एक संगठित रूप में है जहाँ पर इसका कोई विरोध करना संभव नहीं है ये विरोध बाहर चल के ये धाराएँ आपस में एक दूसरे का विरोध करती है इसलिए संसार निर्मित हो जाता है लेकिन मूल स्रोत पर ये धाराएं एक दूसरे का विरोध करना संभव ही नहीं है क्योंकि वो समस्त शक्तियाँ एक जगह संगठित और उसी से समस्त संसार जो बना है वो शक्ति स्वरूप संसार है क्योंकि इस संसार का परम सत्य शक्ति आप अगर परमाणु को भी लो तो परमाणु भी शक्ति का संगठित रूप उसमें शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है तो ये जब हम कॉन्सेप्ट ले चलते हैं ये अवधारणा समझ में आती है कि ब्रह्मांड एक शक्ति का संगठित रूप है जो शक्तियाँ आपस में कॉपरेशन से सहयोग से एक दूसरे के तालमेल से इस संसार को बनाती और चलाती हैं तब उस शक्ति का साथ लेकर जब हम चलते हैं तो हम इस संसार से इस चक्र से बड़े आसानी से बाहर आ सकते हैं बड़े आसानी से हम अपने केंद्र की ओर रास्ता ढूंढ सकते हैं क्योंकि यही शक्तियां हमें केंद्र की ओर ले जा सकते हैं यही शक्तियां हमको दूर ले जा रही हैं लेकिन इन्हीं इन शक्तियों के स्रोत को हम जानते हैं समझते हैं जब इन शक्तियों के रहस्य और मरमों को समझते हैं यही शक्तियां हमारे लिए सहायक शक्ति बन जाती है इसी शिव सूत्र में भी कहा गया था कि ये अज्ञाता माता है शक्ति जो हम संसार में देखते हैं वह अज्ञाता माता है माँ है हमारी लेकिन हम उसको जानते नहीं वो हमारा पोषण करती है हमारा हाथ पकड़ती है हमको सही राह पर ले जाना चाहती है लेकिन हम उसको नहीं जानते इसलिए उससे भयभीत होते हैं हम हर चीज़ से भयभीत होते हैं बड़े होने से डरते हैं मृत्यु से डरते हैं विरोध किए जाने से डरते हैं अपमानित होने से डरते हैं गरीब हो जाने से डरते हैं बीमार हो जाने से डरते हैं हम जिंदगी डरते डरते करते हैं क्योंकि हम शक्तियों को विरोधी मानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा लेकिन जब हम शक्तियों को अपने अधीन जानते हैं तो ये हमारा डर आत्यंतिक रूप से मिट जाता है यानी इसके जड़ से ख़त्म हो जाता है क्योंकि तब हम उसको माँ को माँ की तरह जान पाते हैं कि ये हमारा इहित कभी करी नहीं सकती ये हमारे साथ है हमेशा तो उस समय वो स्वातंत्र शक्ति का सुंदर स्वरूप हमको दिखाई देता इसलिए हम, हम यहाँ पर सबसे पहले आज जो पहली है, श्लोक है वो एक प्रार्थना है उसको संक्षेप में समझेंगे उसके बाद हमारा स्पन्दकारिका का अध्ययन आरंभ होगा तो ये समझ लिया हमने कि ब्रह्मांड एक यूनिट है प्रकाश और विमर्शमय संसार है प्रकाश शिव है तो विमर्श शक्ति है इच्छा स्वातंत्र शक्ति का दूसरा नाम है जब वो कोई इच्छा नहीं करती तब तो वो आनंद में होती जब वो कोई इच्छा करती है तो इच्छा अपने आप फलीभूत हो जाती है और वह संसार को बना देती है जब वो संसार को बनाती है तो वही स्वतंत्र इच्छा शक्ति बन जाता है वही इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में बदल जाती है ज्ञान शक्ति विमर्श का हिस्सा है क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति संसार को बनाने का या उसको प्रकाशित करने का हिस्सा है तो क्रियाशक्ति तीन चीज़ें बनाती है एक बनाती है बल कला है ना करने की शक्ति दूसरा है तत्व या मैटर और तीसरा भुवन यानी स्पेस टाइम है ना अंतरिक्ष का समय और अंतरिक्ष को बनाती है उसको भुवन बोलते हैं तो समय और अंतरिक्ष तत्व और कला ये तीन चीज़ें क्रिया शक्ति से बनती हैं या ना हमारा जो बाहरी संसार है जो मटेरियल संसार है जो अस्तित्व देखने वाला संसार है इस संसार में हमको एक पदार्थ दिखता है एक अंतरिक्ष दिखता है और उसी के साथ छुपा हुआ है समय जो हमको नहीं दिखता तो अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसको स्पेस इस टाइम बोलते हैं इसमें इसकी भाषा में काश्मीर शिव की भाषा में, में दिक्काल बोलते हैं और स्वतंत्र शक्ति को बोलते हैं दिक्काल कलम जो इसको नाप सकती है नापना कब संभव है जब हम उसके और, और छोर का पता लगा सकते जैसे अगर आपके पास एक धागा है तो हम उसको तब नाप सकते हैं जब हमारे पास जो टेप है वो धागे से बड़ी है उसके एक और को और दूसरे छोर को भी हम पकड़ लें तो हम इस धागे को नाप सकते हैं समय को नापना सिर्फ स्वतंत्र से संभव है जो भूत के और भविष्य के दोनों को छोरों को नाप सकते हैं अंतरिक्ष के समस्त छोरों को नाप सकते ये तब संभव है कि वो उससे बड़ी है जनक यह जननी हमेशा अपनी संतान से बड़ी होती है, ये अंतरिक्ष और समय भी चूँकि इच्छा शक्ति से बने हैं इसलिए इच्छा शक्ति इनसे बड़ी है इसलिए उसको नापा जा सकता है इसलिए उसको दिक्काल कला विकलम कहते हैं और हम चूँकि उसके अधीन हैं उसकी क्रिएशन है इसलिए हम क्रिएशन उस क्रिएटर को कभी नहीं नाप सकते यही कारण है कि कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर को आकाश से पाताल तक ढूंढ लाएं उसका और छोर हमको नहीं दिखाई देता दूसरी है ज्ञान शक्ति जो हमको तीन चीज़ें देती है एक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस या ना हम जो कुछ करते हैं उसमें सार्थकता होती हम बेतरतीब करते हैं कुछ जो कुछ करता है इंसान करे कुत्ता करे जानवर करे उसमें एक सार्थकता होती है और उसके साथ में ओरिएंटेशन होता है यानी वो अपने आप को तोलता है जानता है कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे लिए वो उसको इस बात का ओरिएटेशन होता है जिसको हम सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में संपट बोलते हैं कि हाँ हमको उस बात की समझ है या संपट है तीसरा होता है लिंग्विस्टिक्स या कम्युनिकेशन जबकि हम भाषा के द्वारा इशारों के द्वारा अपने क्रियाकलापों के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते एक दूसरे से संभाषण करते हैं या हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं ये तीन बातें ज्ञान शक्ति से होती हैं जो कम्युनिकेशन यानी लिंग्विस्टिक्स ओरिएटेशन यानी संपट और तीसरा इंटेलिजेंस जो वर्ण है तो वर्ण पद और मंत्र के रूप में ये तीन चीज़ें हमारी ज्ञान शक्ति है अब हम इसको जानने के बाद उस प्रार्थना को पढ़ते भी हैं और अपने हृदय में उस प्रार्थना को उकेरते भी हैं कि यशन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलव देवे शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकरम स्तुम ये प्रार्थना है हमारी परंपरा है हिंदुस्तानी परंपरा है कि जब हम कोई यात्रा आरंभ करते हैं तो लक्ष्य को प्रणाम करते हैं जैसे अगर यहां से एक व्यक्ति बद्रीनाथ जाने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले बाबा बद्रीनाथ को याद करता है कि मेरी यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए क्योंकि दो बातें होती हैं लक्ष्य को प्रणाम करने से हम लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि अब हम रास्ते में नहीं रुकने वाले रास्ते के प्रलोभनों में हम दाएँ बाएँ नहीं जाएंगे हम सीधे सीधे बदनाथ जाएंगे क्योंकि वही हमारा लक्ष्य क्योंकि हम लक्ष्य को प्रणाम करके चलते हैं तो हमारी दिशा निर्धारित हो जाती है कि हम उस दिशा में जाएंगे और उस लक्ष्य से हम किसी पर समझौता नहीं करेंगे रास्ते में कोई बोल देगा यही बद्रीनाथ का मंदिर है बोल नहीं हम तो वही बद्रीनाथ जाएंगे जो हम हृदय में धार के आए हैं इसलिए हम एक लक्ष्य को प्रणाम करके चलते हैं ताकि लक्ष्य हमारा प्रतिबद्धित हो जाए कमिटेड हो जाए ताकि हम उस लक्ष्य से कम किसी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे तो एक तो लक्ष्य को प्रणाम करते हैं हम और दूसरा लक्ष्य निर्धारित होने से हमारे हृदय में उसके प्रति एक श्रद्धा पैदा हो जाती है कि हम जिस चीज़ को लेके एक यात्रा आरंभ कर रहे हैं वो चीज़ हमारी श्रद्धेय है हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा है खाली हम किसी अनर्गल काम से नहीं जा रहे हैं हमारे हृदय में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि हम एक प्रणाम करके जिसको यात्रा करने जा रहे हैं वो हमारे लिए श्रद्धेय है तो हम यहाँ पर हमारे श्रद्धा के पात्र कौन हैं वो जिसके गुण निचले दूसरी लाइन में लिखे हैं हम किस प्रणाम कर रहे हैं और कौन हमारा श्रद्धेय है वो इसी सूत्र में लिखा है कि यस्य उन्मेष निमेश आप जिसके उन्मेष और निमेश मात्र से प्रलय प्रयोदय जगत का उदय और अस्त हो जाता है अब ये क्या है उन्मेष निमेश इच्छा शक्ति का नाम है उन्मेष और निमेश आँख खोलने और बंद करने को बोलते हैं उन्मेष का नाम होता है आँख खोलना निमेश का मतलब होता है आँख बंद कर लेना जैसे हम प्रोजना में आंख जब पलक झपकते हैं तो आंख जब खोलते हैं तो बोलते हैं उन्मेष जब झपकते जब हैं तो निमेश अब हमारी दृष्टि और शिव की दृष्टि से दोनों में थोड़ा सा फर्क है जब हम आंख खोलते हैं तो सत्य का आविर्भाव हो जाता है सत्य हमारे सामने दिखता है अगर हम वास्तव में योगी हैं तो आँख खोलते से हमको दिखेगा कि शिव के सिवा कुछ नहीं अन्यथा ये चमड़े की आँख है अंधी है कुछ नहीं देखती इसलिए कहते हैं कि हमको सत्य तीसरी आंख से देखता है। और जैसे ही तीसरी आंख खुलती है प्रलय हो जाता है क्यों हो जाता है प्रलय प्रलय का मतलब होता है एक महान लय हो जाता है ना हजारों आभूषण थे लेकिन अग्नि के हवाले करते ही वो सोना बन गया उनमें खरा पक्का सोना बन गया ये क्यों हुआ क्योंकि तीसरी आँख खुल गई अब हम उसकी डिज़ाइन को नहीं देख रहे हैं उसकी गुणों को नहीं देख रहे हैं उसकी जड़ता या किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं उसमें शिवत्वता को देख रहे हैं उसमें उसकी चेतनता है जड़ता है अपना है पराया है मित्र है जो भी है लेकिन शिव है वो हमारी जब तीसरी आंख खुलती है जब हमको दिखता है तो ये इसका नाम है उन्मेष लेकिन तीसरी आंख जैसे ही बन होती है निमेश वापस संसार अपना रूप धर लेता है फिर चमड़े की आंख से हमको फिर संसार दिखता है ये तो मित्र है ये तो अपनी जात का है तो पराया है इस तरह से हम फिर भिन्नता भरे संसार में लौट जाते हैं लेकिन शिव की ऐसी कोई चमड़े की आंख नहीं है जिसके द्वारा वो भिन्नता को देखे शिव की तो मात्र इच्छा शक्ति से वो बना देता है संसार को और वही जब इच्छा करता है तो संसार को अपने में समेट लेता है ऐसा <coughs> क्यों होता है क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण स्वतंत्र है उसके पास उसकी इच्छा का रोक करने वाला उसकी इच्छा पर लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं इसलिए इच्छा होते ही वो कुछ हो जाता है जो वो चाहता है और अब दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि तम शक्ति चक्र विवाह प्रभाव ये शक्ति चक्र क्या है पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड एक शक्ति चक्र है क्योंकि शक्तियाँ जो केंद्र से निकलती हैं उसकी अनंत धाराएँ निकलती है, अनंत धाराएँ निकलती है। और आगे चल के कई धाराएँ आपस में उलझ जाती हैं इसी कारण हमको विरोधाभासी प्रतीत होती हैं कि एक शक्ति दूसरी शक्ति से विरोध कर रही है तो अनंत धाराएँ कहाँ से निकलती केंद्र से लेकिन हम किसको प्रणाम कर रहे हैं क्रम तो शक्ति चक्र विभव प्रभवम विभव प्रभवम कहने विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य प्रभव का मतलब होता है उसका उद्गम उसके उद्गम के ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं उसके उद्गम का ईश्वर कौन है शंकरम उद्गम का ईश्वर शंकर है शंकर को हम प्रणाम करते हैं जो समस्त संसार की विभिन्न शक्तियों के उद्गम का कारण है जो समस्त संसार की समस्त शक्तियाँ उसी से निकलती हैं हम उस उद्गम को प्रणाम करते हैं क्यों क्योंकि अब हम एक या यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं जहाँ पर कि हमारा गंतव्य शंकर है हमारा गंतव्य वो है जहाँ पर कि समस्त शक्तियाँ एक हो जाती हैं समस्त शक्तियाँ वहाँ से निकलती हैं और हम वहाँ उल्टे उल्टे ट्रेस करें अमरकंटक पहुँच जाएं तो हमको उसका उद्भव उद्भ उद्भव दिख जाएगा कि कहाँ से निकल रही हैं तो हमारा वही हमारा गंतव्य योगी की दिशा शिव की दिशा से उल्टी होती है शिव संसार की दिशा में संसार को चलाता है योगी उल्टी दिशा में नदी के विपरीत दिशा में चलता है और नदी के उद्गम पर पहुंचना चाहता है तो संसार दिशा की दिशा परिधि की ओर है और योगी की दिशा उद्गम की ओर है उसके केंद्र की ओर है तो यही केंद्र है जिसको हम विभव प्रभाव बोलते हैं यानी उद्गम का ऐश्वर्य विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य और शिव का ऐश्वर्य है शिव की स्वतंत्रता शिव का स्वातंत्र्य एप्सॉलिड फ्रीडम है ना उस फ्रीडम में कोई तरह की रुकावट नहीं तो ये हमको थोड़ी सी बात कॉन्सेप्ट समझ में आए और हृदय में हम कमिटमेंट करें प्रतिबद्धता से प्रतिज्ञा लें कि हम जिस यात्रा को करने जा रहे हैं आज से आरंभ करने जा रहे हैं उस यात्रा में कोई रुकावटें नहीं आएँ अधिभौतिक अधिदेविक आध्यात्मिक तीनों तरह की जो रुकावटें होती हैं अधिदेविक यानी डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शंस अधिभौतिक कार्पोलर ऑब्स्ट्रक्शंस और आध्यात्मिक यानि सेंसुअल ऑबस्ट्रक्शंस कई तरह के तीन तरह के बाधाएं आती हैं और ये तीनों बाधाओं को हम चाहते हैं कि हमको नहीं आए और हम सीधे सीधे वहाँ पर जो हमारा गंतव्य वहाँ पर पहुँच जाएँ तो इसलिए हम तीन बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमको इस यात्रा में निर्बाध रूप से सफलता प्राप्त तो हो और हमारे हृदय में ये ज्ञान न केवल बस जाए लेकिन हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे और अपने अनुकूल ढाल दे और हम इसके अनुकूल जीवन जीने में सक्षम बन जाएं। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की हमारी बात पूरी करते हैं आगे से हम इन्हीं बातों को आप शक्ति सूत्र को हम आगे लगातार पढ़ना शुरू कर देंगे इसमें इक्यावन सूत्र हैं तीन भागों में विभक्त हैं तो हम पहला जो है स्वरूप निशंत उसको हम अब पढ़ना शुरू करेंगे अगली बार से